संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व भगदत्त की वीरता अर्जुन द्वारा संसप्तकों का नाश तथा भगदत्त का वध हित्राज ने पूछा संजय जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग अलग बढ़ गए तो मेरे पुत्रों ने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया संजय ने कहा राजन जब सब लोग संग्राम के लिए सज कर तैयार हो गए तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजारोहियों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस गज सेना के व्यूह को तोड़ दिया उनके बाणों से हाथियों का सारा मध उतर गया और वे मुंह फेर कर भागने लगे इसी तरह भीमसेन ने उस सारी सेना को कुचल डाला यह देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने आकर उन्हें अपने पहने बाणों से बीनने लगा किंतु एक क्षण में ही भीमसेन ने बाढ़ बरसा उसे घायल कर दिया तथा दो बाढ़ छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणिमय हाथी और धनुष को काट डाला इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देख अंगदेश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीमसेन के सामने आया उसके हाथी को अपनी ओर आते देख कर भीमसेन ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत घायल कर दिया इससे वह घबराकर कर पृथ्वी पर गिर गया हाथी के गिरने के साथ अंगराज भी जमीन पर गिर गया इसी समय फुर्तीले भीमसेन ने एक बाण से उसका सिर उड़ा दिया यह देखते ही उसकी सेना घबरा कर भाग गई उसके बाद एरावत के वंश से वंश में उत्पन्न हुए एक विशाल कारगिदराज पर चढ़ ज्योतिष नरे भगदत्त ने भीमसेन पर आक्रमण किया उनके हाथी ने क्रोध में भरकर अपने आगे के दो पैर और शोण से भीमसेन के रथ और घोड़ों को एकदम कुचल डाला भीमसेन अंजलि का वेद हाथी के पेट पर एक स्थान विशेष को हाथ से थपथपाना अंजलि वेद कहलाता है। यह हाथी को अच्छा लगता है और फिर महावत के हाथने पर भी वह आगे नहीं बढ़ता ऐसा करके भीमसेन ने अपने ऊपर बिगड़े हुए भगदत्त के हाथी को अपने काबू में कर लिया इसलिए वे भगे नहीं बल्कि दौड़कर हाथी के पेट के नीचे छिप गए और बार बार उसे थपथपाने लगे इस गजराज में दस हजार हाथियों के समान बल था और वह भीमसेन को मार डालने पर तुला हुआ था इसलिए बड़ी तेजी से कुम्हार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए हाथी ने उन्हें सूट से गिराकर घुटनों से मसलना आरंभ किया तब भीमसेन ने अपने शरीर को घुमाकर उसकी सूर से निकल लिया और वे फिर उसके शरीर के नीचे छिप गए कुछ देर में वे उससे बाहर आकर बड़े वेग से भाग गए यह देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा पांडवों की सेना उस हाथी से बहुत डर गई और जहाँ भीमसेन खड़े थे वहीं पहुंच गए तब महाराज युधिष्ठी ने पांचाल वीरों को सांस लेकर गज भगदत्त को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों हजारों बाणों से वार किया किंतु भगदत्त ने पांचाल वीरों के उस प्रहार को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथी से ही पांचाल और पांडव वीरों को रोनने लगे संग्राम भूमि में भगदत्त का यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था इसके बाद दशाढ़ देश का राजा हाथी पर चढ़कर भगदत्त के सामने आया अब दोनों हाथियों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया भगदत्त के हाथी ने पीछे हटकर फिर एक हाथ ऐसी टक्कर मारी कि दसाण राज के हाथी की पत्नियाँ टूट गई वह तुरंत पृथ्वी पर गिर गया इसी समय भगदत्त ने सात चमचमाते हुए तोमरों से हाथी पर बैठे हुए दशाढ़ राज को मार डाला अब युधिष्ठिर ने बड़ी भारी रथ सेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया परंतु प्राग ज्योतिष नरेश ने अपने हाथी को जकैक सातिकी के रथ पर छोड़ दिया हाथी ने उसके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक दिया किंतु सातकीी रथ में से कूद कर भाग गया तब कृतिका क्रि, पुत्र रुचि परवा भगदत्त के सामने आया वह एक रथ पर सवार था उसने काल के समान बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी किंतु भगदत्त ने एक ही बाण से उसे यमराज के घर भेज दिया वीर परवा के मारे जाने पर अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र चेचितान धृष्टकेतु और जुश्व योद्धा भगदत्त के हाथी को तंग करने लगे उसका काम तमाम करने के लिए उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी किंतु जब महावत ने उसे एड़ी, अंकुश और अंगूठे में गुदगुदा कर बढ़ाया तो वह सूढ़ फैलाकर तथा कान और नेत्रों को स्थिर करके शत्रों की ओर चला उसने युत्सु के घोड़ों को पैर से दबाकर उसके सारथी को मार डाला तब युत्सु तुरंत ही रस से भाग गया अब अभिमन्यु ने बारह योशियों ने दस तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र और तीन तीन बाढ़ मारकर उसे घायल कर दिया शत्रुओं की बाढ़ वर्षा से उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई महावत ने उसे फिर युक्ति पूर्वक बढ़ाया इससे कुपित होकर वह शत्रुओं को उठा उठाकर अपने दाएं बाएं फेंकने लगा इससे सभी वीरों को भय ने दबा लिया गजारोही अश्वारोही रथी और राजा सभी डर भागने लगे उस समय उनके कोलाहल से बाढ़ बड़ा भीषण शब्द होने लगा वायु बड़े वेग से बह रहा था इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए इस प्रकार भगदत्त के अनेकों पराक्रम दिखाने पर जब अर्जुन ने आकाश में धूल उड़ती देखी और हाथी के चिग्घाड़ सुनी उन्होंने श्री कृष्ण से कहा मसूरन मालूम होता है प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त आज हाथी पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं निःसंदेह या चिंगार उन्ही के हाथी की है मेरा तो ऐसा विचार है कि ये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 दस हजार त्रिगर्थ और चार हजार नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे अब अर्जुन का हृदय द्विधा में पड़ गया वे सोचने लगे कि मैं संसप्तकों की ओर लौटूं या राजा जेठिर के पास जाऊं इन दोनों में से कौन काम करना विशेष हितकर होगा अंत में उनका विचार संसप्तकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने के विचार से फिर संसप्तकों की ओर लौट पड़े संसप तक महारथियों ने एक साथ हजारों बाण अर्जुन पर छोड़े उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन कृष्ण तथा तो उनके घोड़े और रथ सभी दिखने बंद हो गए तब अर्जुन ने बाद की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया फिर उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएँ घोड़े सारथी हाथी और महावत कट कट कर गिर गए अनेकों वीरों की भ्जाएँ जिनमें रिष्टि ब्रास तलवार बधनक मुदगर और फरसे आदि लगे हुए थे कटकर इधर उधर फैल गई तथा उनके सिर जहां तहाँ लुढ़कने लगे अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे पार्थ आज तुमने जो काम किया है मेरे विचार से वह इंद्र यम और कुबेर से भी होना कठिन है मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष सैकड़ों हजारों संसप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है इस प्रकार वहाँ जो संसप्तक वीर मौजूद थे उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा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 यह सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिघर्थ राज सुशर्मा की ओर रथ मोड़ दिया अर्जुन ने तुरंत ही सात बाणों से सुशर्मा को बींद कर दो बाणों से उनके धनुष और धजा को काट डाला फिर छह बाणों से उसके भाई को और घोड़े सहित यमराज के पास भेज दिया तब सुशर्मा ने तक कर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति और श्रीकृष्ण पर एक तोमर छोड़ा अर्जुन ने तीन तीन बाणों से शक्ति और तोमर दोनों को ही काट डाला और फिर बाणों की वर्षा से सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर लौट पड़े उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और फिर वे भगदत्त के सामने आकर डट गए भगदत्त में वर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने आरंभ कर दी किंतु अर्जुन ने बीच ही में उन सब बाणों को काट डाला इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोक श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला अंगरक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेल सा करते हुए युद्ध करने लगे भगदत्त ने उन पर चौदह तोमर छोड़े किंतु उन्होंने प्रत्येक के दो दो टुकड़े कर दिए फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच काट डाला तब भगदत्त ने श्रीकृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी किंतु अर्जुन ने उसके दो टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें दस वाणों से बिंध डाला इसे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ इस प्रकार अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए भगदत्त ने भी क्रोध में भर उनके मस्तक पर कई बाण मारे इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा राजन अब तुम इस संसार को जी भर कर देख लो यह सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्रीकृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे यह देख अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तर्कशों को काट डाला तथा बहत्तर बाणों से उनके मर्म स्थानों को बिंद दिया इसे अत्यंत व्यसित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का आवाहन किया और उसमें अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया भगदत्त का वह सब, सब नाश करने वाला था अतः श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपने ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा क्लेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भगवान आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके केवल सारथी का काम करूंगा किन्तु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता उस तो समय तो आपका ऐसा करना उचित होता आपको तो यह भी मालूम है यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ हूं यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे उनकी सुनो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ जो काल में घटित हो चुकी है मैं चार स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ अपने को ही अनेकों रूपों में विभक्त करके संसार का हित करता हूँ नारायण नाम से प्रसिद्ध मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है दूसरी मूर्ति जगत के शुभाशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है तीसरी मनुष्य लोकों में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वह है जो हजारों वर्षों तक जल में शहन करती है वह मेरा चौथा विग्रह जब हजार वर्ष के पश्चात शहन से उठता है उस समय वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता है एक बार जबकि वही समय प्राप्त था पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे यह वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अवध हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे पृथ्वी की यह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा पृथ्वी यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा अब इसे कोई नहीं मार सकेगा पृथ्वी की कामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी सुदूर दुर्धर्ष होकर शत्रुओं को संताप देने लगा अर्जुन वही मेरा वैष्ण नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था इंद्र और रुद्र आदि देवताओं से ही संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र को छोड़ स्वयं सहली और इसे व्यर्थ कर दिया है अब भगदत्त के पास यह दिव्य अस्त्र नहीं रहा अतः इस महान असुर को तुम मार डालो महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा त्रिक्षवाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उनके हाथी के दोनों कुंभ स्थलों के बीच में बाढ़ मारा वह बाढ़ पूछ सहित उसके मस्तक में धस गया फिर तो राजा भगदत्त के बार बार फाकने पर भी आंखी आगे न बढ़ सका और आर्तस्वर से चिघाटते हुए उसने प्राण त्याग दिए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ यह भगदत्त बहुत बड़ी उम्र का है इसके सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं पल ऊपर न उठने के कारण इसकी आँखें प्राय बंद रहती है इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गई तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण बाढ़ मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छेद दी उनका हृदय फट गया प्राण पखेड़ो उड़ गए और हाथ से धनु बाढ़ छूट गिर पड़े पहले उनके मस्तक से खिसक पगड़ी गिरी फिर वे स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़े इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्यान्य योद्धाओं का भी श्रृंगार कर डाला